मैं तुमसे कुछ इतनी बड़ी हूं कि तुम्हारी दादी भी हो सकती हूं तुम्हारी नानी भी बड़ी बुआ भी बड़ी मौसी भी परिवार में मुझे सभी लोग जीजी कहकर ही पुकारते हैं हां मैं इन दिनों कुछ बड़ा बड़ा यानी उम्र में सयाना महसूस करने लगी हूं शायद इसलिए कि पिछली शताब्दी में पैदा हुई थी मेरे पहनने उड़ने में भी काफी बदलाव आए हैं पहले मैं रंग-बिरंगे कपड़े पहनती रही हूं नीला जामुनी ग्रे काला चॉकलेटी अब मन कुछ ऐसा करता है कि सफेद पहनो गहरे नहीं हल्के रंग मैंने पिछले दशकों में तरह-तरह की पोशाकें पहनी हैं पहले फ्रॉक फिर निकर वॉकर स्कर्ट लहंगे घरारे और अब चूड़ीदार और घेरदार कुर्ते बचपन के कुछ फ्रॉक तो मुझे अब तक याद हैं हल्की नीली और पीली धारी वाला फ्रॉक गोल कॉलर और बाजू पर भी गोल कफ एक हल्के गुलाबी रंग का बारीक चुन्नटों वाला घेरदार फ्रॉक नीचे गुलाबी रंग की फ्रिल उन दिनों फ्रॉक के ऊपर की जेब में रुमाल और बालों में इतराते रंग-बिरंगे रिबन का चलन था लेमन कलर का बड़े प्लेटों वाला गर्म फ्रॉक जिसके नीचे फर टंकी थी दो ट्यूनिक भी याद हैं एक चॉकलेट रंग का और अंदर की कोटि प्याजी दूसरा ग्रे और उसके साथ सफेद कोटि मुझे अपने मोजे और स्टॉकिंग भी याद हैं बचपन में हमें अपने मोजे खुद धोने पड़ते थे वो नौकर या नौकरानी को नहीं दिए जा सकते थे इसकी सख्त मना ही थी. हम बच्चे हित्वार की सुभा इसी में लगाती. धो लेने के बाद अपने अपने जूते पॉलिश करके चमकाती. जब जूते कपड़े या ब्रश से रगड़ते तो पॉलिश की चमक उभरने लगती. सरवर मुझे आज भी बूट पॉलिश करना अच्छा लगता है। हालां कि अब नए नए किस्म के शू आ चुके हैं। कहना होगा कि ये पहले से कहीं ज्यादा आराम दे हैं। हमें जब नए जूते मिलते उसके साथ ही छालों का इलाज शुरू हो जाता। जब कभी लंबी सेर पर निकलते, अपने पास रूई जरूर रखते. जूता लगा, तो रूई मोजे के अंदर. हाँ, हमारे तुमारे बच्पन में तो बहुत फर्क हो चुका है. हर शनीचर को हमें ओलिव ओईल रिखते, या कैस्टर ऑयल पीना पड़ता यह एक मुश्किल काम था शनिचर को सुबह से ही नाक में इसकी गंध आने लगती छोटे शीशे के गिलास जिन पर ठीक खुराक के लिए निशान पड़े रहते उन्हें देखते ही मितली होने लगती मुझे आज भी लगता है कि अगर हम न भी पीते वो शनिवारी दवा तो कुछ ज्यादा बिगड़ने वाला नहीं था सेहत ठीक ही रहती तुम्हें बताऊंगी कि हमारे समय और तुम्हारे समय में कितनी दूरी हो चुकी है यहां तक कि बच्पन की दिल्चस्पियां भी बदल गई हैं। याद रहे, उन दिनों कुछ घरों में ग्रामोफोन थे। रेडियो और टेलिविजन नहीं थे। हमारे बच्पन की कुल्फी आईस्क्रीम हो गई है। क चौड़ी समोसा पैटीज में बदल गया है। शहतूत और फाल से और खस्खस के शर्बत कोक पैप्सी में उन दिनों कोक नहीं लम्नेड विम्तों मिलती थी। शमला और नई दिल्ली में बड़े हुए वेंगर्स और देविको रेस्टोरों की चॉकलेट और पेस्ट्री मजा देने वाली होती हम भाई-बहनों की ड्यूटी लगती शिमला मॉल से ब्राउन ब्रेड लाने की हमारा घर मॉल से ज्यादा दूर नहीं था एक छोटी सी चढ़ाई और गिरजा मैदान पहुंच जाते वहां से एक उतर आई उतरते और मॉल पर कन्फेक्शनरी काउंटर पर तरह-तरह की पेस्ट्री और चॉकलेट की खुशबू मन भावनी हमें हफ्ते में एक बार चॉकलेट खरीदने की छूट सबसे स्यादा मेरे पास ही चॉकलेट टॉफी का स्टॉक रहता। मैं चॉकलेट लेकर खड़े खड़े कभी ना खाती। खर लाटकर साइड बोर्ट पर रख देती। और रात के खाने के बाद बिस्तर में लेटकर मसा ले ले खाती। शिम्ला की काफल भी बहुत याद आते हैं। खटे मीठे, कुछ एक तुम लॉल, कुछ गुलाबी, रस भरी, कस्मल, सोच कर ही मुँ में पानी भराए। चेस्ट नट एक और घजब की चीज, आख पर भूने जाते और फिर चिल्के उतार कर मुंह में चने जोर गरम और अनार दाने का चूरन हां चने जोर गरम की पुड़िया जो तब थी वो अब भी नजर आती है पुराने कागजों से बनाई हुई इस पुड़िया में निरा हाथ का कमाल है नीचे से तिरछी लपेटते हुए ऊपर से इतनी चौड़ी कि चने आसानी से हथेली पर पहुंच जाए एक वक्त था जब फिल्म का गाना चना जोर गरम बाबू मैं लाया चनास और करम, उन दिनों स्कूल के हर बच्चे को आता था, कुछ बच्चे पुड़िया पर तेज मसाला बुरकवा थे, पूरा गिर्जा मैदान घूमने तक ये पुड़िया चलती, एक एक चना पापड़ी मुँँ में डालने और कदम उठाने में एक पुड़िया, खासी लय रफ्तार थी छुटपन में हमने शिमला रिज पर बहुत मजे किए हैं घोड़ों की सवारी की है शिमला के हर बच्चे को कभी ना कभी यह मौका मिल ही जाता था हम जाने क्यों घोड़ों को कुछ कमतर करके समझते हैं उन पर हस्ते थे। ननिहाल के घोडे हुब रिष्ट पुष्ट और खुबसूरत। उनकी बात फिर कभी। शाम को रंग बिरंगे हो पारे। सामने जाखू का पहाड। उचा चर्च। चर्च की घंटियां बचती। तो दूर दूर तक उनकी गूंज फैल जाती लगता है इसके संगीत से प्रभु यीशु स्वयं कुछ कह रहे हैं सामने आकाश पर सूर्यास्त हो रहा है गुलाबी सुनेहरी धारियां नीले आसमान पर फैल रही हैं। तूर तूर फैले पहाडों के मुखडे गहराने लगे। और देखते देखते बत्तियां टिम्टिम आने लगी। रिज की रौनक और मॉल की दुकानों की चमक के भी क्या कहने। स्कैंडल पॉइंट के भीड़ से उभरता कोलाहल सर्वर स्कैंडल पॉइंट के ठीक सामने उन दिनों एक दुकान हुआ करती थी जिसके शोरूम में शिमला कालका ट्रेन का मॉडल बना हुआ था इसकी पटरियां उस पर खड़ी छोटे-छोटे डिब्बों -छोटे वाली ट्रेन एक ओर लाल टीन की छत वाला स्टेशन और सामने सिग्नल देता खंभा थोड़ी-थोड़ी दूर पर बनी सुरंगें पिछली सदी में तेज रफ्तार वाली गाड़ी वही थी कभी-कभी हवाई जहाज भी देखने को मिलते दिल्ली में जब भी उनकी आवाज आती बच्चे उन्हें देखने बाहर दोड़ते, दीखता एक भारी भरकम बक्षी उड़ा जा रहा है, पंक पहला कर, ये देखो और वो हायब, उसकी स्पीद ही इतनी तेज लगती, हाँ, गाड़ी के मॉडल वाली दुकान के साथ एक और ऐसी दुकान थी जो मुझे कभी नहीं भूलती यह वो दुकान थी जहां मेरा पहला चश्मा बना था वहां आंखों के डॉक्टर अंग्रेज थे शुरू-शुरू में चश्मा लगाना बड़ा अटपटा लगा छोटे बड़े मेरे चेहरे की ओर देखते और कहते आंखों में कुछ तकलीफ है इस उम्र में ऐनक दूध पिया करो मैं डॉक्टर साहब का कहा दोहरा देती कुछ देर पहनोगी तो ऐनक उतर जाएगी वैसे डॉक्टर साहब ने पूरा आश्वासन दिया था लेकिन चश्मा तो अब तक नहीं उतरा नंबर बस कम ही होता रहा मैं अपने आप इसकी जिम्मेदार हूं जब आप दिन की रोशनी को छोड़कर रात में टेबल लैंप के सामने काम करेंगी तो इसके अलावा और क्या होगा हां पहली बार मैंने चश्मा लगाया तो मेरे एक चचेरे भाई ने मुझे छेड़ा देखो देखो कैसी लग रही है आंख पर चश्मा लगाया ताके सूझे दूर की ये नहीं लड़की को मालूम सूरत बनी लंगूर की मैं खीझी कि मुझ पर ये क्यों दोहराया जा रहा है पर शेर बुरा ना लगा जब वो चाय पी कर चले गए तो मैं अपने कमरे में जाकर आईने के सामने खड़ी हो गई कई बार अपने को देखा एनक उतारी फिर पहनी फिर उतारी देखती रही देखती रही सूरत बनी लंगूर की नहीं नहीं नहीं हां हां हां मैंने अपने छोटे भाई का टोपा उठा कर सिर पर रखा कुछ अजीब लगा अच्छा भी और मसा किया भी कि तब की बात थी कि अब तो चेहरे के साथ घोल मिल गया है चश्मा कि जब कभी उतरा हुआ होता है तो चेहरा खाली खाली लगने लगता है कि ख्यादा गया फोटोपा काली फ्रेम का चश्मा है और लंखूर की सूरत हां इन दिनों शिमला में मैं सिर पर टोपी लगाना पसंद करती हूं मैंने कई रंगों की जमा कर ली हैं कहां दुपट्टों का ओढ़ना और कहां सहज सहल सुभी देवाली हिमाचली टोपियां बचपन अभी आप सुन रहे थे यह कार्यक्रम विषय संयोजन संजय कुमार सुमन निर्माण संचालन प्रभुदयाल खट्टर आलेख कृष्णा सूबती कलाकार सुचित्रा गुप्ता तकनीकी नियंत्रण सतीश लाड़े ध्वनि अंकन बटिलेंगलिंगदो निर्माण सहयोग दाऊदयाल चतुर्वेदी तथा निर्माण संपादन एवं प्रस्तुति वंदना अरिमर्दन